आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट फोर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट आज के इस कार्यक्रम में हम विशेष आपको एक एक्सपीरियंस सुनाना चाहते हैं जहां पर ब्लड डोनेशन का बहुत ही अच्छा कैंप हो रहा है और एक कॉलेज कैंपस में हो रहा है जहा पर कॉलेज के सभी बच्चे जो भाग ले रहे हैं और बहुत ही अच्छा उमंग के साथ वो भाग ले रहे हैं तो हमारे साथ विशेष सर है प्रोफेसर सुनील आत्माराम दापसे जी है जो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए विशेष इस ब्लड डोनेशन कैंप के लिए वो अपना सारा ही सेवा के रूप में कर रहे हैं तो किस तरह से उन्होंने किया और क्या एम लेके कर रहे हैं वो सारी बातें हम प्रोफेसर सुनील आत्माराम दापसे जी से सुनेंगे आप सभी की तरफ से प्रोफेसर सुनील आत्माराम दापसे जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद हमारा कौल, हमारे कॉलेज की जो शुरुआत है 1993 में हमने स्टार्ट किया था आज हमारे कॉलेज को 20 साल हो रहे हैं और इस कॉलेज की जो स्थापना भी एक ही सोशल कॉज से ही सोशल कारण से स्टार्ट हो गई क्योंकि पहले मीरा भर ये जो था एक ही छोटा सा गांव था आसपास पास यानी जो भी बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बॉम्बे मुंबई जाना पड़ता था फिर उस समय मुंबई जाते समय मीरा भर के लोकल ट्रेन से बहुत सारे दो तीन बच्चों की एक चढ़ते उतरते समय जान गई फिर हमारे कॉलेज के जो ट्रस्टी रोहिताजी पाटिल जो अध्यक्ष हैं उन्होंने सोचा कि हमारे बच्चों को एजुकेशन के लिए शिक्षा के लिए इतना दूर जाना पड़ता है तो क्यों ना हमारे इसी एरिया में एक कॉलेज शुरू हो जाए तो इस तरह से 94 को हमारे कॉलेज की शुरुआत हो गई 94 में हमारे कॉलेज में सिर्फ फोर्टी स्टूडेंट थे आर्ट्स कॉमर्स इतनी फैकल्टी थी और आज हमारे कॉलेज की जो स्ट्रेंथ है आठ सात सौ पैंतीस बच्चे आज अलग अलग शाखाओं में पढ़ रहे हैं जैसे आर्ट्स कॉमर्स सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज बी और इसके साथ ही पॉलिटेक्निक, एमबीए एंड करियर इंस्टीट्यूट ये सब हमारे कॉलेज में अलग अलग कोर्सेज चलते हैं और इस कॉलेज में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अलग अलग कमिटी काम करती हैं, अलग अलग फैकल्टी काम करते हैं है। और इसमें सबसे जो एक्टिव कमिटी वो एन है जिसे राष्ट्रीय सेवा योजना कहा जाता है ये हम जो कैंप है हमारा ये एन का हमारा जो ब्लड डोनेशन का कैम, through, ये 18th, कैम्प है एन एस थ्रू यह हमारा एटीनथ यानी अठारहवा कैंप है और इस कैंप में हमने अभी तक देखा गया मुंबई यूनिवर्सिटी में हमें कंटिन्यूसली तीन साल बेस्ट ब्लड जो है कलेक्शन का हमें अवार्ड मिला है इस बार भी हमें मिला है और ठाणे डिस्ट्रिक्ट में हमारा कॉलेज नंबर वन है और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में हमारा ही सेकंड पोजीशन आती है और ये जो ब्लड डोनेशन हम जो करते हैं ये गवर्नमेंट के जो रिकॉग्नाइज्ड जो ब्लड बैंक है जेजे जे ब्लड बैंक एंड नायर ब्लड बैंक और ये इस ब्लड बैंक ऑर्गेनाइज करने का जो मेन पर्पज़ है कि बहुत सारे जो लोग हैं अभी इसमें के एक्सीडेंट्स में जिनके एक्सीडेंट में वो ज़म्मी या या, हो जाते हैं इसके बाद ब्लड कैंसर के लोग हैं और सबसे ज़्यादा हमने इस साल का जो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है वो जो छोटे छुड़ छोटे बच्चे लड़के लड़के आए के पेशेंट इनके लिए हमने ये ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज़ किया है हमारे कॉलेज के एक ही एक ही टाइम यानी एक ही वक्त दो जगह पर हमने ब्लड बैंक किया है एक सीनियर कॉलेज में एन डी ए के में और बच्चों का बहुत सारा अच्छी तरह से उसफुर्त प्रतिशाद रहता है खुद वो सब यानी सारे सिर्फ गाइडलाइन करने का काम टीचर करते हैं लेकिन सारा बच्चे ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों को लाना बाकी जो भी ब्लड डोनेशन की जो डॉक्टर्स हैं इन सबको अरेंज करने का काम भी बच्चे करते हैं और इसके साथ साथ थैलिसमिया के पेशेंट के साथ साथ मेरा भेंद्र के जो भी लोग हैं पेरेंट्स है लोग हैं यहाँ रहने वाले इनको भी हम जो ब्लड डोनेशन करते हैं इनके थ्रू इनको उन इन लोगों को भी बेनिफिट्स मिल जाता है तो इस तरह से यह हमारा एक कंटिन्यूसली काम है कि हम एवरी ईयर से ब्लड डोनेशन करते हैं 400, 500 या साढ़े पाँच तक हमने अभी तक एक ब्लड बैंक विद इन थ्री आवर्स के अंदर किया है प्रोफेसर सुनील आत्माराम दापसे जी ने बहुत ही अच्छी बातें बताया कि किस तरह से ये कॉलेज का निर्माण हुआ इसका लक्ष्य क्या था और साथ साथ हर साल ये लोग ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करते हैं और इसमें ज़्यादातर जो अभी वर्तमान समय में थालेशिया में पेशेंट जो है बच्चे जो है ब्लड के लिए बहुत परेशान होते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले ब्लड डोनेशन इसके लिए ये अरेंज किया गया है तो बहुत ही अच्छी बात एक थीम के साथ जब काम करते हैं तो सभी का उमंग उत्साह उसमें रहता है और मैं भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर सब जो स्टूडेंट हैं विद्यार्थी हैं उनके अंदर ज़्यादा उमंग है उत्साह है वो पूरे दिल से आते हैं फॉर्म भर रहे हैं और Uh, सभी लोग ब्लड डोनेशन देने के लिए ज़्यादा उत्साहित हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चों के अंदर इतना उमंग लाना भी ये भी कहीं कही ना कहीं टीचर की अपनी ओपिनियन टीचर के अपने विचारधाराओं को सुनने के बाद बच्चे मोटिवेट होते हैं तो यहाँ बच्चे बहुत ही मोटिवेट हुए हैं और ये कंटिन्यूस चल रहा है प्रोसेस हर साल ये लोग करते हैं तो आइए और भी बहुत सारी बातें जानेंगे लेकिन मैं एक बात फिर से सुनील सर जी से पूछना चाहूँगा हर साल करते हैं आप ये कैंप अरेंज करते हैं तो आपको हर साल करने के लिए जो उत्साह है जो मोटिवेशन है वो कहाँ से मिलता है आ, ये बहुत अहम आपने सवाल पूछा है और ये जो मुझे जो मोटिवेशन मिलता है क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को जैसे कि थैलीस मै के पेशेंट हो या बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स हैं इसके बाद बहुत सारे जगह पे यानी ब्लड की जरूरत लगती है और बहुत सारे लोग को जानकारी नहीं रहती प्रॉपर ब्लड नहीं मिल सकता और किन के पास पैसे भी नहीं रहते कि एक एक, एक ब्लड अगर कोई तुम अगर बैग लेके जाओगे तो प्राइवेट इसमें आपको चार पाँच हज़ार लगता और उस समय भी इनके पास पैसे नहीं रहते तो ये सब ये लोगों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे पुण्य का काम कौन सा है तो सिर्फ एक ही ब्लड डोनेशन है क्योंकि ब्लड जो है वो कौन से भी इंडस्ट्री में नहीं बनता है वो ह्यूमन में बनता है और अगर इन लोगों के लिए हम जो भी लोग हैं जो आ, जो जिनके आज आ, बड़े हॉस्पिटल में जा नहीं सकते या जिनके पास प्रॉपर पैसे नहीं है या पैसे होने के बावजूद भी थालिस में के पेशेंट है इनको कंटिन्यूसली ब्लड देना पड़ता है कितना भी रिचस्प पेरेंट रहा तो रेगुलरली ब्लड दे दे नहीं सकते तो ये हमारे एक है कि सोशल कॉज और ये सब में जो प्रेरणा दे देता दे है कि मैं वो सबसे ज़्यादा जो अलग अलग जो मैं काम करता हूँ इसमें सबसे ज्यादा मन लगा कि मैं ब्लड डोनेशन में बहुत एक्टिव रहता हूँ और मेरे स्टूडेंट भी रहते हैं और जिनकी वजह से हमें कि समाज का एक दायित्व समझ कर हम ये काम करते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सर जी मुझे लगता है कि सभी लोग अगर इस तरह से सोचकर अपने कॉलेज में ईयरली वंस अगर ये चीज़ें करते हैं तो बहुत सारे जो थलिसमा के जो बच्चे हैं जिनको ब्लड हमेशा लगता है लाइफ टाइम के लिए उनको ब्लड लगता है तो उनकी जो परेशानियां वो कम हो जाएगी और जो गरीब पेशेंट्स हैं उनको भी अच्छा ये जो है हेल्प मिलेगा ये लक्ष्य लेकर आपको, आपको यहाँ से ही मोटिवेशन मिलता है आपने ऐसे कहा मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि आपने एक विशेष सोशल कॉज को देख आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं और बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं और ये हर साल आप क्रांति की तरह आप कर रहे हैं और करते रहेंगे ऐसी मेरी आशा है तो चलिए दोस्तों और भी बहुत सारी बातें आज के इस कार्यक्रम में हम उन बच्चों से भी रूबरू कराएंगे जो ब्लड डोनेशन कर चुके हैं कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे करना चाहते हैं लेकिन उनके मन में कुछ बातें हैं कि अरे ब्लड डोनेशन मैं करूँगा तो मेरा ब्लड कम हो जाएगा फिर मुझे कहाँ मिलेगा या मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ ऐसे कई प्रश्न होते हैं कई मन में विचार आते हैं तो उन सारे विचारों के बारे में भी हम लोग विचार करेंगे रूबरू कराएँगे ब्लड डोनेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्त सागर में तरंग है सूर्य किरण के संग है डोर के साथ पतंग है फूलों में भी रंग है सागर में तरंग है सूर्य किरण के संग है सागर में तरंग है सूर्य किरण के संग है चोर के साथ पतंग है फूलों में भी रंग है कोई ना ला संसार में जुड़े हैं सभी प्यार में नाते जुड़े हैं सभी प्यार में का है, है, है है है। रंगों का फाग है, उड़ता है कभी पानी है, आग है। सुर है जहाँ वहाँ ताल है। नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में हम विशेष एक कॉलेज में आ चुके हैं वैसे यहाँ के कि स्टूडेंट कितने उत्साहित है और ब्लड डोनेशन करने के लिए तो मेरे साथ एक विद्यार्थी है जिनसे हम रूबरू होंगे अभी आइए बात करते हैं नमस्कार मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है मैं एसएन कॉलेज से हूँ जैसे कि हमारे प्रोफेसर ने बताया धापसे सर ने कि ब्लड डोनेशन अच्छा होता है वो स्वतः हमारे क्लास में आके सब स्टूडेंट्स का प्रोत्साहन बढ़ाते हैं कि खुद आए और ब्लड डोनेट करें क्योंकि कहा गया है रक्तदान एक महादान होता है तो हर स्टूडेंट से यही कहा गया है कि रक्तदान करो और इससे कहा जाता है कि छः महीने में अगर आप रक्तदान करें तो आपका रक्त स्वच्छ रहता है और कोई भी गंदगी नहीं रहती है रक्त में तो बस मेरा यही कहना है सभी स्टूडेंट से कि वह रक्तदान करें और दूसरे की जान बचाने में सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि ब्लड डोनेशन जो है हर छः महीने में आप करते हैं तो आपका ब्लड भी स्वच्छ हो जाता है शुद्ध हो जाता है अर्थात हमारा शरीर ही एक ऐसा मशीन है जो सिर्फ खून बना सकता है बाकी दुनिया में ऐसा कोई मशीन आज तक नहीं बना है तो चलिए दोस्तों और भी हमारे दोस्त हैं जो विद्यार्थी हैं ब्लड डोनेशन कर चुके हैं और उनसे भी बात करते हैं नमस्कार मैं श्याम भट्टराय बोल रहा हूँ एस कॉलेज से मैंने अभी अभी ब्लड डोनेट किया है इसमें बहुत सारे लोग को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ब्लड डोनेशन करना बहुत लंबा प्रोसेस रहेगा ये लोग सुई डालेंगे दुखेगा ऐसा कुछ नहीं होता है बस दस मिनट का काम है एक सुई लगाएंगे और आपका ब्लड डोनेशन हो जाएगा इससे आपको आप अपने से बहुत अच्छा काम करते अच्छा फील आता है देने के बाद आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे ही कॉलेज से नहीं बाहर के कॉलेजेस भी इसमें अटेंड करे और अच्छा काम करे क्योंकि ब्लड डोनेसन एक बहुत अच्छा काम है थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और कई लोगों के मन में ये भ्रांति रहता है कि ब्लड डोनेशन देंगे तो नेडल वगैरह पिक करेंगे तो पेन होगा या फिर आधा घंटा पौना घंटा उधर रुकना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं टेन मिनट का एक सिंपल प्रोसेस है आजकल तो बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी आया हुआ है दस मिनट में आपका ब्लड डोनेशन करके हो भी जाता है और आप फ्रेश फील करते हैं क्योंकि आप जब कुछ देते हैं तो उसकी खुशी आपको मिलती है देने वाला दाता होता है जो जो दाता है उसको खुशी होती है तो चलिए और भी बहुत सारे विद्यार्थी उनसे हम बात करेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधोबन नाइन्टी पॉइंट नमस्कार मैं वसी मदरी शंकर नारायण से बात कर रहा हूं आप सबको बताना चाहता हूं मैं कि ब्लड डोनेशन जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे ख़्याल से हर एक व्यक्ति को ये दान करना चाहिए अगर सिर्फ ढाई सौ एम जाने से किसी व्यक्ति की ज़िंदगी बन सकती है दो दिन तीन दिन तो ये काम मैं डेली करना चाहूँगा मैं शंकर कॉलेज को रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं चाहूँगा जैसा काम शंकर कॉलेज कर रहा है ये काम हर एक कॉलेज करें और जितने भी लोग इस दुनिया में है जिन्हें एनेमी की शिकायत है उनके लिए ब्लड डोनेट करें इससे हमारे देश का आबादी बढ़ेगा और जनसंख्या बढ़ेगी और लोगों की मदद होगी धन्यवाद नमस्कार मेरा नाम राहुल भारती है मैं शंकर नारायण कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ और आज मैंने यहाँ पे हमारे कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था हमारे कॉलेज ने और मैंने भी यहाँ पे ब्लड डोनेश ब्लड डोनेट किया है ब्लड डोनेट करना अच्छी बात है सब लोगों को करना चाहिए अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो इनकेस किसी इमरजेंसी में किसी को ब्लड लगता है तो हमारा ब्लड किसी और को मिलता है उस पर पर्टिकुलर पर्सन की भी लाइफ बढ़ती है और हमारी लाइफ भी बढ़ती है ब्लड डोनेट करने से हमारे अंदर जो एक्स्ट्रा खून था वो चला जाता है और हमारे खुद की बॉडी में नया ब्लड बनता है तो अपने हमारे बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी बात है और जिस जो अपन ब्लड डोनेट करते हैं उससे एक जिंदगी भी बच सकती है ये जीने मरने का सवाल है थैंक यू मेरा नाम मुस्तफ़ा सादरीवाला है मैं एसएन कॉलेज के एनएसएस यूनिट का इंचार्ज हूँ और ये जो हम लोग को कॉलेज ने आज प्लेटफॉर्म दिया कि हमारे बच्चे ब्लड डोनेट कर सकते हैं उससे आज हम लोग ने पता नहीं कितने लोगों की जान बचाई होगी अभी भी बच्चे बड़ी तादाद में आ रहे ब्लड डोनेट कर रहे और मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है कि एक बच्चा जो डोनेट करेगा वो तीन बच्चों की जान बचाएगा और तीन बच्चों को नई जिंदगी मिल पाएगी और मैं बहुत खुश खुशनसीब भी है मेरी कि मैं इस कॉलेज में हूँ जिसमें मेरे कॉलेज वाले इतना दूसरों के लिए सोचते हैं मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा अपने काका जी को मेरे पीओ तीनों पीओ को धापसे सर मिश्रा मिस एंड शीतल मैडम जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया और देश के लिए इतना कुछ करना चाहते हैं बस मैं इतना ही करना चाहता हूँ नमस्कार दोस्तों आप अभी सुन रहे थे विशेष ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में तो हमारे साथ डॉक्टर निखिल मजेटिया है जो जे जे हॉस्पिटल में अपनी सेवा देते हैं और यहां पर ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइजेशन हुआ है तो उसमें अपनी सेवा दे रहे हैं तो आइए उनसे बात करते हैं कि ब्लड डोनेशन करने से क्या क्या होता है और कौन कौन कर सकते हैं जैसे कि आप सब जानते हैं कि ब्लड जो रहता है वो जब इंसान डोनेट करता है तो ही दूसरे को उपलब्ध हो सकता है ऐसा कोई प्रकार नहीं है या ड्रग नहीं है जो फैक्ट्री में बनाया जा सकता है और एक जन जब रक्तदान करता है तो उससे हम चार अलग अलग टाइप के पार्ट्स बनाते हैं जैसे वाइट ब्लड सेल प्लेटलेट्स एफएफपी होल ब्लड पी तो इसे एक अगर डोनेट करे तो बहुत सारे लोगों को उपयोग कर सकता है और आजकल मनसून का सीज़न है तो मलेरिया डेंगू टाइफॉइड वगैरह लोगों को बहुत होता है तो प्लेटलेट्स की आवश्यकता बहुत रहती है ऐसे में अगर कोई डोनेट करे तो उसके लिए भी अच्छा है एंड दूसरे के लिए भी अच्छा रहता है तो। बहुत बहुत धन्यवाद आगे बढ़ते हैं हमारे साथ डॉक्टर सोनाली जी भी हैं उनसे बात करते हैं कि ब्लड डोनेशन करने से क्या क्या होता है uh, डॉक्टर निखिल ने अभी बताया कि इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन आई जस्ट वॉन्ट टू टेल की ब्लड डोनेशन के बाद जो uh, लोगों में फियर रहता है कि ब्लड डोनेशन से कुछ कमजोरी आती है या एनी uh, प्रॉब्लम हो सकता है तो आई जस्ट वांट टू मेक दैट क्लियर कि uh, उससे कुछ कमजोरी वगैरह नहीं होती है आप जो वॉल्यूम डोनेट करेंगे 350 फिफ्टी वो विद इन ट्वेंटी आवर्स आपका रिप्लेस हो जाता है और अदर पैरामीटर्स लाइक रेड ब्लड सेल्स एंड अदर सेल्स वो विद इन थ्री मंथ्स आपका रिकवर uh, हो जाता है दैट uh, मीन्स आप एवरी थ्री मंथ्स ब्लड डोनेट कर सकते हैं और uh, ये पर्टिकुलर ये कॉलेज का है या आई जस्ट वांट टू थैंक शंकर नारायण कॉलेज कि न, उन्होंने इतना अच्छा रिस्पांस दिया इतने डोनर्स दिए मतलब दे कैन सेव मेनी लाइफ्स थैंक यू थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोनाली और डॉक्टर निखिल जी ने बहुत ही अच्छी बातें बताएं कि एक अपन अगर ब्लड डोनेशन करते हैं तो उससे चार अलग अलग टाइप के जो है डिजीजेस क्योर होते हैं चार पार्ट्स उसके बनाए जाते हैं और सोनाली जी ने एक बहुत अच्छी बात बताया कि हम लोग कभी कभी फेयर में आ जाते हैं कि मैं ब्लड डोनेशन करूँगा तो मेरा ब्लड कम हो जाएगा फिर मुझे कौन संभालेगा तो ऐसी कोई बात नहीं चौबीस घंटे में आप रिकवर हो जाते हैं आपका ब्लड फिर से अपने शरीर में बन जाता है तो आप खुशी से ब्लड डोनेट कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया विशेष एस कॉलेज में आए हुए हैं जहाँ पर बच्चे जो हैं बहुत उमंग उत्साह में हैं और ब्लड डोनेशन करने के लिए सभी लोग अपनी अपनी इच्छा से यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं और वो लोग सब खुश हैं उनके चेहरे देखकर ऐसे लगता है कि सभी को ब्लड डोनेशन करना चाहिए तो आइए एक और विद्यार्थी से बात करते हैं मेरा नाम वर्धिका देवराज सिंह है मैं एफ की स्टूडेंट हूँ और मुझे ब्लड डोनेट करके बहुत अच्छा लगा मैं चाहती हूँ कि आगे जो भी लड़कियाँ हैं जो डरती हैं ब्लड डोनेट करने से ब्लड डोनेट करने से कुछ नहीं होता वो अपने आई एल एक दिन में रिकवर हो जाती है तो मैं चाहती हूँ मोस्ट ऑफ दी गर्ल्स ब्लड डोनेट करें थैंक यू नमस्कार आप सुन रहे रेडियो वन नाइनटी एफएम तो देखा दोस्तों आप यहाँ पर विशेष कॉलेज के जो बच्चे हैं ब्लड डोनेशन करके बहुत खुश हैं और वो चाहते हैं कि दूसरे बच्चे भी इसी तरह उमंग उत्साह से जहाँ भी ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करते हैं वहाँ पर जाकर आप ब्लड डोनेट जरूर करें एक आपका ब्लड डोनेशन से चार लोगों की जिंदगी बच जाती है तो आप जरूर ऐसा पुण्य कमाइए इसलिए कहा गया रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान तो चलिए यहाँ पर मुझे और हमारे सभी साथियों को दीजिए इजाजत आप सुनते रहिए रेडियो माधुबन को आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो